अध्याय चार ग्रीष्म ऋतु के मध्य तक पशु फार्म में क्या हुआ यह खबर आधे देश में फैल चुकी थी स्नोबॉल और नेपोलियन के निर्देशानुसार हर दिन कबूतरों का एक झुंड पास के खेतों में जाकर दूसरे जानवरों के साथ मिलते और उन्हें विद्रोह की कहानी सुनाते और उन्हें इंग्लैंड के जानवर की धुन सिखाते थे मिस्टर जोन्स का ज्यादातर समय विलिंगडन के रेड लायन के टेप रूम में बैठकर बीतता जहां वह हर किसी को जो भी उसे सुनने को तैयार होता उससे शिकायत करता कि उसके साथ कितना भयंकर राक्षसी अन्याय हुआ अपनी ही जमीन से कुछ बेकार और अनुपयोगी जानवरों ने मुझे बाहर खदेड़ दिया है दूसरे किसानों ने सिद्धांतवश उसके साथ हमदर्दी जताई लेकिन शुरू में कुछ ज्यादा सहायता नहीं की मन ही मन सभी सोच रहे थे कि वे कैसे जोन्स के दुर्भाग्य का फायदा अपने लिए उठा सकते हैं यह तो अच्छा था कि पशु फार्म से लगे दो फार्म के मालिकों के साथ उसके संबंध स्थायी रूप से खराब थे उनमें से एक जिसका नाम फॉक्सवुड बहुत बड़ा पुराने जमाने का बहुत उपेक्षित खेत था उसकी घास सूखी जंगल बढ़ा हुआ और बाड़ा बेहद ही खराब स्थिति में था उसका मालिक पिलकिंगटन एक सीधा सादा सज्जन किसान था जो मौसम के अनुसार अपना ज्यादातर समय मछली पकड़ने या शिकार करने में बिताता था दूसरा फार्म जिसे पिंच फील्ड के नाम से जाना जाता था छोटा परंतु अच्छी दशा में था उनका मालिक मिस्टर फ्रेडरिक एक कठोर धूर्त और हमेशा मुकदमे में घिरा रहने वाला व्यक्ति था जिसकी पहचान एक सख्त सौदा करने वाले के रूप में थी ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि उनके लिए मुश्किल समय में अपने फायदे के लिए भी किसी विषय पर समझौता या सहमत होना नामुमकिन था फिर भी पशु फार्म के विद्रोह से वे दोनों काफी भयभीत थे और कोशिश कर रहे थे कि यह खबर उनके खेतों के जानवरों तक ना पहुंचे शुरू में उन लोगों ने इस विचार का मजाक किया कि खेतों को जानवर खुद ही संभाल सकते हैं उन्होंने कहा पूरा प्रकरण पंद्रह दिन में ही समाप्त हो जाएगा उन्होंने कहा कि मैनर फार्म वे इसे मैनर फार्म कहने में अड़े रहे वो पशु फार्म या एनिमल फार्म के नाम को बर्दाश्त नहीं करते थे में जानवर हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और शीघ्र ही सब भूख से मर जाएंगे जब समय बीतता गया और कोई भी जानवर भूख से नहीं मरा फ्रेडरिक और पिलकिंगटन ने अपना मत बदला और कहने लगे कि वहां घोर शैतानी वाला वातावरण पनप रहा है ये कहा गया कि वहां पर जानवर नरभक्षी हो रहे हैं गर्म तपते घोड़े की नाल से एक दूसरे को यातना देते हैं और अपनी स्त्रियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं फ्रेडरिक और पिल्किंगटन ने कहा कि ऐसा तभी होता है जब कोई काम प्रकृति के विरुद्ध होता है ऐसा होने पर भी इन कहानियों पर किसी को पूरा विश्वास कभी नहीं हुआ एक अद्भुत खेत की अफवाह जहां इंसानों को निकाल दिया गया था और जानवर अपने काम को स्वयं संभाल रहे थे अस्पष्ट और विकृत रूप से फैल रही थी और पूरे वर्ष संपूर्ण देश में विद्रोह की लहर दौड़ती रही बैल जो हमेशा सरल स्वभाव के हुआ करते अब अचानक खुंखार हो गए थे भेड़ों ने झाड़ियां तोड़ दीं और घास खा डाली गायों ने बाल्टी उलट दीं, घोड़ों ने बाड़े में जाने से मना कर दिया और सवारों को उसके दूसरे छोर पर फेंक दिया सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इंग्लैंड के जानवर की धुन सब जगह के जानवर जानने लगे विद्रोह की हवा आश्चर्यजनक ढंग से तेजी से चारों तरफ फैल गई थी इंसान अपना क्रोध दबा नहीं पाए जब उन्होंने ये गीत सुना यद्यपि उन्होंने ऐसा जताया कि यह हास्यास्पद है उन्होंने कहा वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जानवर ऐसा घिनौना गीत कैसे गा सकते हैं जो भी जानवर यह गीत गाते मिलता उसे तुरंत कोड़ों से मारा जाता फिर भी गीत अदम्य बन गया उसे किसी तरह से दबाया नहीं जा सका काली चिड़ियाएँ झाड़ी के पीछे से सीटी बजाकर गाने लगी। कबूतर टाट पर चढ़कर इसे गुनगुनाने लगे कोने कोने में यह धुन घुस गई और चर्च की घंटियों की धुन में भी यही सुनाई पड़ने लगा इस गीत की धुन को जब इंसानों ने सुना तब वो कांप उठे इसे सुनने से उन्हें अपने भविष्य के नाश की भविष्यवाणी लगी अक्टूबर के शुरुआत में जब मक्के को काटकर इकट्ठा कर लिया गया था और कुछ के दाने भी निकाले जा चुके थे कबूतरों का एक झुंड हवा में बहुत उत्साह और तेजी से उड़ता हुआ आया पशु फार्म के अहाते में आकर बैठ गए जोन्स और उसके सब साथी फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के आधे दर्जन लोगों के साथ पांच फाटकों से अंदर घुस चुके थे और घोड़ेगाड़ी के रास्ते से फार्म की तरफ आ रहे थे उन सबके हाथ में डंडे थे केवल जोन्स सबसे आगे बंदूक लेकर चल रहा था जाहिर था वो फार्म वापस हासिल करने की कोशिश करने जा रहे थे इसकी काफी समय से अपेक्षा थी और इसके लिए पहले से सब व्यवस्था कर ली गई थी स्नोबॉल ने फार्म हाउस में रखी एक पुरानी जूलियस सीजर के अभियानों पर लिखी गई किताब पढ़ रखी थी बचाव का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी उस पर थी उसने तुरंत सबको निर्देश दिए और कुछ ही सेकेंड में सब जानवर अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए जैसे ही इंसान खेतों के मकानों के पास आए जानवरों ने पहला हमला बोल दिया कबूतरों का झुंड जिसमें 35 कबूतर थे एक साथ उन आदमियों के सिर के ऊपर तेज तेज मंडराने लगे और उन पर बीट फेंकने लगे जब लोग इससे निपटने की कोशिश कर रहे थे तभी झाड़ियों के पीछे छुपे हंसों ने दौड़कर उनके पैरों की पिंडलियों पर कसकस -कस कर चोच मारना शुरू कर दिया हालांकि यह एक छोटी झड़प थी जिसका उद्देश्य लोगों को अव्यवस्थित करना था और लोगों ने डंडों से हंसों को भगा दिया स्नोबॉल ने अब अपना दूसरा दांव खेला म्यूरियल बेंजामिन और सब भेड़ों जिनका नेतृत्व करते स्नोबॉल कर रहा था सब तेजी से आगे बढ़े और आदमियों को चारों तरफ से घेर कर, सब तरफ से मारना और धक्का देना शुरू कर दिया इस बीच बेंजामिन ने पलटकर उन पर अपने छोटे खुरों से प्रहार किया लेकिन एक बार फिर आदमी लोग अपने डंडे और कील लगे जूतों की वजह से उनसे ज्यादा ताकतवर साबित हुए और अचानक स्नोबॉल की एक चिल्लाहट पर जो एक इशारा था सब जानवर पलटे और फाटक से अंदर खुले आहाते की ओर दौड़ पड़े सब आदमियों ने जीत की चीतकार की उन्होंने वही देखा जैसी उन्होंने कल्पना की थी उनके दुश्मन भाग रहे थे वे सब अव्यवस्थित ढंग से उन जानवरों के पीछे भागे यही स्नोबॉल चाहता था जैसे ही सब लोग अंदर आहाते में आए तीन घोड़े तीन गाय और बाकी सब सुअर जो अंदर गोशाला में खात लगाए बैठे थे अचानक उन लोगों के पीछे से निकले और उनको एक दूसरे से अलग थलग कर दिया स्नोबॉल ने अब हमला करने का संकेत दिया वह खुद जोन्स की तरफ भागा जोन्स ने उसे आते हुए देखकर अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाई गोली स्नोबॉल की पीठ पर एक खूनी लकीर खींचते हुए आगे बढ़ी और एक भेड़ मर गई बिना रुके स्नोबॉल ने अपना पंद्रह सेर वजनी शरीर जोन्स के पैरों की ओर उछाल दिया जोन्स गोबर के ढेर पर गिर पड़ा और बंदूक उसके हाथ से छिटक गिर पड़ी लेकिन सबसे भयावह दृश्य बॉक्सर का था अपने पीछे के पैरों पर खड़े होकर अपने लोहे के नाल लगे खुरों से शानदार स्टैलियन की तरह आक्रमण कर रहा था उसका पहला प्रहार फॉक्सवुड के घुड़साल के लड़के की खोपड़ी पर हुआ और वह कीचड़ पर मरणासन सा पड़ गया यह दृश्य देखकर कई लोगों ने अपने डंडे फेंके और भागने की कोशिश करने लगे उनके बीच खलबली मच गई और दूसरे ही क्षण सब जानवर उन लोगों को अहाते के चारों तरफ दौड़ाने लगे उन लोगों को कुचला गया, गया खेत में कोई जानवर ऐसा नहीं था जिसने उन लोगों से अपने तरीके से बदला ना लिया हो यहां तक कि बिल्ली ने भी अचानक छत से एक ग्वाले के कंधे पर छलांग मारी और अपने पंजे उसकी गर्दन पर गड़ा दिए जिससे वह दर्द से चीखने लगा एक क्षण के लिए जब रास्ता साफ हुआ तो लोग खुश हुए और अहाते के बाहर निकलकर दौड़ते हुए मुख्य मार्ग की ओर भागने लगे इस तरह आक्रमण के महज पांच मिनट के भीतर ही जिस रास्ते से वे अंदर आए थे उसी रास्ते से अपमानित होकर उन्हें वापस भागना पड़ा उन हंसों के झुंड के साथ जो पूरे रास्ते चोच मारते और फुफकारते हुए उनके पीछे आ रहे थे सब आदमी चले गए थे सिवाय एक के अहाते में बॉक्सर अपने खुरों से औंधे मुंह कीचड़ पर पड़े घुड़साल वाले लड़के को पलटने की कोशिश कर रहा था लड़का हिला भी नहीं बॉक्सर ने दुखी होकर कहा यह मर गया है मेरा यह करने का कोई इरादा नहीं था मैं भूल जाता हूं कि लोहे के जूते पहना हूँ कौन विश्वास करेगा कि यह मैंने जानबूझ कर नहीं किया है स्नोबॉल जिसके घाव से अब तक खून बह रहा था चिल्लाया कोई भावुकता नहीं दोस्तों युद्ध युद्ध होता है मरा हुआ ही केवल एक अच्छा इंसान होता है मैं किसी की भी जान नहीं लेना चाहता आदमी की भी नहीं बॉक्सर ने दोहराया और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी कोई चीखा मौली कहां है मौली वाकई लापता थी कुछ समय के लिए वहां भय भै फैल गया यह डर लगा कि आदमियों ने उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा दिया है या वे उसे अपने साथ ले गए हैं हालांकि अंत में वो मिल गई अपने छोटे कमरे में भूसे की नांद में अपना सिर छिपाई हुई थी जैसे ही गोली चली थी वो भाग खड़ी हुई थी और जब सब उसको देखने के बाद वापस लौटे तो पता चला कि घुड़साल वाला लड़का जो केवल बेहोश हुआ था होश में आते ही निकल भागा अब सब जानवर पूरी उत्तेजना के साथ दोबारा संगठित हुए और अपने अपने कारनामों का ऊंची आवाज में बखान करने लगे तुरंत ही बिना तैयारी के विजय उत्सव मनाया गया झंडा लहराया गया और इंग्लैंड के पशु को कई बार गाया गया फिर भेड़ जो मर गई थी उसका निष्ठापूर्वक दाह संस्कार किया गया और उसकी कब्र पर नागफनी की झाड़ियां लगा दीं कब्र के पास ही स्नोबॉल ने एक छोटा सा भाषण दिया और इस बात पर जोर दिया कि जरूरत पड़ने पर सब जानवरों को पशु फार्म के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा सर्वसम्मति से जानवरों ने सैन्य पदक जानवर नायक प्रथम श्रेणी की उपाधि बनाई जिसको उसी समय बॉक्सर और स्नोबॉल को प्रदान किया उसमें एक पीतल का पदक था घुड़साल में वास्तव में कुछ पुराने पीतल के घोड़े मिले थे जिन्हें इतवार और छुट्टियों में पहना जाता था वहां एक और उपाधि जानवर नायक द्वितीय श्रेणी भी बनी जिसे मरणोपरांत मृत भेड़ को दिया गया यहां खूब बहस हुई कि इस संघर्ष को क्या नाम दिया जाए आखिर में इसका नाम गोशाला का संघर्ष रखा गया क्योंकि वहीं पर घात लगाकर आक्रमण किया गया था जोन्स की बंदूक वहां कीचड़ पर पड़ी मिली और यह भी पता चला कि उसकी गोलियां फार्म हाउस में रखी हैं ये निश्चित किया गया कि बंदूक को ध्वजदंड के नीचे एक सैन्य हथियार के निशान की तरह रखा जाएगा और हर साल दो तो बार दागा जाएगा एक बार 12 अक्टूबर को जो कि गौशाला संघर्ष की सालगिरह का दिन है और दूसरा ग्रीष्म ऋतु के मध्य दिन में जो राज विद्रोह की वर्षगांठ का दिन है